अमृतवाणी विभिन्न धर्मों के प्रति उचित मनोभाव चार सौ भगवान एक है यह दृढ़ विश्वास लेकर जो साधना करेगा उसे अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी फिर वह चाहे जिस भाव से जिस रूप में उनकी आराधना क्यों न करें चार भगवान का नाम और चिंतन तुम चाहे जिस रीति से करो उससे कल्याण ही होगा जैसे मिस्री की डली सीधी खाओ या टेढ़ी करके खाओ वह मीठी ही लगेगी चार प्रश्न यदि सभी धर्मों के भीतर एक ही ईश्वर का वर्णन है तो फिर हर एक धर्म के वर्णनानुसार ईश्वर अलग अलग क्यों प्रतीत होता है उत्तर ईश्वर एक है परंतु उनके भाव विविध हैं जिस प्रकार घर का प्रमुख व्यक्ति एक ही होता है परंतु वह किसी का पिता किसी का भाई तो किसी का पति लगता है उसी प्रकार भाव भिन्न भिन्न होते हुए भी ईश्वर एक है चार सौ अठहत्तर जिस प्रकार माँ अपने बच्चों के स्वास्थ्य के अनुसार किसी के लिए दाल भात तो किसी के लिए साबुदाने की व्यवस्था करती है उसी प्रकार भगवान भी प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके स्वभाव के अनुसार उपयुक्त साधना की व्यवस्था करते हैं चार सौ शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन की जो अद्वैत मतानुसार व्याख्या की है वह सत्य है और रामानुज ने जो विशिष्टाद्वैत मतानुसार व्याख्या की है वह भी सत्य है चार सौ मनुष्य को ईसाइयों की तरह दयावान मुसलमानों की तरह बाह्य विधि निषेधों के प्रति दृढ़ आस्थावान तथा हिंदुओं की तरह सबके प्रति उदार एवं दानशील होना चाहिए चार जब तुम बाहर के लोगों के साथ मिलो तब सबसे प्रेम करो हिल मिलकर एक हो जाओ देश भाव तनिक भी न रखो वह साकारवादी है निराकार नहीं मानता वह निराकारवादी है साकार नहीं मानता वह हिंदू है वह मुसलमान है वह ईसाई है इस प्रकार किसी के प्रति नाग भाव सिगोड़ते हुए घृणा मत प्रकट करो भगवान ने जिसको जैसा समझाया है उसने उन्हें वैसा ही समझाया है यह जानकर कि सभी जन भिन्न भिन्न भिन स्वभाव के हैं सब के साथ जितना संभव हो सके मिला जुला करना इस प्रकार बाहर सबसे प्रेम से मिलकर जब तुम अपने घर आओगे तब मन में शांति और आनंद का अनुभव करोगे चार सौ बयासी हर एक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए ईसाई को ईसाई धर्म का मुसलमान को मुस्लिम धर्म का पालन करना चाहिए हिंदुओं के लिए प्राचीन आर्य ऋषियों का सनातन मार्ग ही श्रेयस्कर है चार सौ तिरासी यथार्थ साधक को यही भावना रखनी चाहिए कि दूसरों के धर्म भी सत्य प्राप्ति के भिन्न भिन्न मार्ग हैं दूसरे धर्मों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए चार विवाद मत करो तुम स्वयं जिस प्रकार अपने मत पर दृढ़ता के साथ निर्भर रहते हो उसी प्रकार दूसरों को भी अपने अपने मत पर निर्भर रहने दो वृथा तर्क विवाद कर तुम किसी को उसकी गलती नहीं समझा पाओगे जब ईश्वर की कृपा होगी तब सभी अपनी अपनी गलती समझ सकेंगे चार सौ पचासी एक दिन श्री रामकृष्ण भावावस्था में जगत जननी के साथ वार्तालाप करते हुए कह रहे थे माँ सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है ईसाई हिंदू मुसलमान सभी कहते हैं मेरा ही धर्म ठीक है परंतु माँ किसी की भी घड़ी ठीक नहीं चलती है तुझे यथार्थ रूप से कौन समझ सकता है माँ लेकिन तुझे व्याकुल होकर पुकारने पर तेरी कृपा से किसी भी धर्म मार्ग से तेरे पास पहुंचा जा सकता है चार कुछ विशिष्ट साधकों को तथा कथित गुप्त साधनाओं का अनुष्ठान करते देख श्री राम कृष्ण के कट्टर नीतिवादी भक्तगण घृणा बुद्धि से प्रेरित हो उनसे बहुधा पूछा करते हैं। महाराज इतने उन्नत स्तर के साधक होकर भी अमुक ने पंच मकार की साधना की अथवा श्रेष्ठ भक्त तथा पंडित होकर भी अमुक ने परिया नायिका का ग्रहण कर साधना की यह तो बड़ी अनुचित बात है इस पर श्री रामकृष्ण कहा करते इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं उन्हें सोलह आना विश्वास था कि ईश्वर प्राप्ति का यही मार्ग है इससे ईश्वर इस लाभ होगा ऐसा आंतरिक विश्वास लेकर सरल भाव से जो जिस साधन प्रणाली का अनुष्ठान करता है उसे दोषयुक्त कहकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए किसी के भाव को नष्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी भी भाव का ठीक ठीक अवलंबन कर आगे बढ़ने से सर्व भाव में भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होती है अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को पुकारते रहो किसी के भाव की निंदा न करो और न दूसरे के भाव को अपना समझकर कर ग्रहण करने का प्रयत्न ही करो चार भक्तों के मन में कुछ गुप्त साधन प्रणालियों के प्रति घृणा या द्वेष भाव देख कर, उसे दूर करने के लिए श्री राम कृष्ण देव कहा करते अरे तुम उस सब के प्रति डेष बुद्धि क्यों रखते हो वह ज्ञान रखो यह ज्ञान रखो कि वह भी एक मार्ग है पर अशुद्ध मार्ग है जैसे घर में प्रवेश करने के लिए अनेक दरवाजे होते हैं सामने सदर दरवाज़ा पिछवाड़े का दरवाज़ा फिर मैला साफ करने के लिए मेदर के अंदर आने का भी एक दरवाज़ा होता है इसे भी वैसा ही एक दरवाज़ा समझना कोई चाहे जिस मार्ग से प्रवेश करे घर के अंदर जाने पर सभी लोग एक ही स्थान पर पहुँचते हैं पर इसलिए इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी वही मार्ग अपनाओ या उनके साथ जा मिलो ऐसा कभी मत करो परंतु साथ ही उनके प्रति भेदभाव भी मत रखो